भारतीय व्याख्यान वेदांत समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में अनिर्वचनी केवल आनंद स्वरूप उपमारहित अपार नृत्य मुक्त निष्क्रिय असीम तुल्य अंशहीन भेद रहित पूर्ण स्वरूप ऐसा ही ब्रह्म प्रकाशमान होता है समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा पूर्ण ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो प्रकृति की विकृति से रहित है अचिंत स्वरूप है समभाव होने पर भी जिसकी क्षमता करने वाला कोई नहीं है जिसमें किसी तरह के परिणाम का संबंध नहीं है जो अपरिमेय है जो वेद वाक्यों द्वारा सिद्ध है और जो हम जिसे अपनी सत्ता कहते हैं उसका सार है समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा पूर्ण ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो जरा और मृत्यु से रहित है जो अद्वै और अतुलनीय है जो महाप्रलय कालीन जल प्लावन में निमग्न उस समस्त विश्व के सदृश निस्तब्ध और शांत है जिसके ऊपर नीचे चारों तरफ जल ही जल है और जल की सतह पर तरंग की कौन कहे एक छोटी सी लहर भी नहीं है जहां समस्त दर्शन आदि का अंत हो गया है मूर्खों तथा ज्ञानियों के सभी लड़ाई झगड़ों और युद्धों का सदा के लिए अंत हो गया है किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम निरुपमतिबेल नितमुक्त नरीह निनाभम दिस्क निर्विकल हृदय कलयत विद्वान् ब्रह्मपूर्ण सधौ प्रकृतिशन्यम भावनातीत मान संबंध मानसंबंधदूर निगम वचन सिद्धमस्मत्प्रसिद्ध हृदय कलय विद्वां ब्रह्मपूर्ण सधौ अजरमस्ता अवस्तुस्वरूपम स्मृत सलिलराशि प्रखमाख्याहीनम समित गुणविककार शाश्वतम शांत मेंकम हृद कलय विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाध विवेक चुनाम मनुष्य की ऐसी अवस्था भी होती है और जब यह अवस्था आती है तब संसार विलीन हो जाता है अब हमने देखा कि सत्य सत्यस्वरूप ब्रह्म अज्ञात और अज्ञे है परंतु अज्ञावादियों की दृष्टि से नहीं हम उसे जान गए यह कहना ही पाखंडपूर्ण बात है क्योंकि पहले ही से तुम वही ब्रह्म हो हमने यह भी देखा है कि एक तरीके से ब्रह्म यह मेज नहीं है फिर दूसरे तरीके से वह मेज है भी नाम और रूप उठा लो फिर जो वस्तु बची रहती है वह वही है वह हर एक वस्तु के भीतर सत्य स्वरूप है तुम्ही स्त्री हो पुरुष भी तुम्ही हो तुम कुमार तुम ही कुमारी भी हो और तुम ही दंड का सहारा लिए हुए वृद्ध हो विश्व में सर्वत्र तुम ही हो तुम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार उतवा कुमारी तव जीर्णे दंडे न वंचति भवसी विश्व मुख श्वेता श्वेता स्वतरोप निषद अद्वैतवाद का यही विषय है इस संबंध में कुछ बातें और है इस अद्वैतवाद से सभी वस्तुओं के मूल तत्व की व्याख्या मिल जाती है हमने देखा है तर्कशास्त्र और विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम केवल इसी अद्वैतवाद को लेकर खड़े हो सकते हैं अंत में सारे तर्कों को यही ठहरने की एक दृढ़ भूमि मिलती है भारतीय वेदांती अपने सिद्धांत के पूर्ववर्ती सोपानों पर कभी दोषारोपण नहीं करते बल्कि वे अपने सिद्धांत पर ठहर उन पर नज़र डालते हुए उनका समर्थन करते हैं वे जानते हैं वे सत्य हैं सिर्फ वे गलत ढंग से उपलब्ध हुए हैं भ्रम के आधार पर उनका वर्णन किया गया है वे भी वही सत्य हैं अंतर इतना ही है कि वे माया के माध्यम से देखे गए हैं कुछ विकृत होने पर भी वे सत्य केवल सत्य ही है वह ईश्वर जिसे अज्ञ प्रकृति के बाहर किसी स्थान में अवस्थित देखता है वह ईश्वर जिसे अल्पज्ञ संसार का अंतर्यामी देखता है तथा वह ईश्वर जिसका अनुभव ज्ञानी आत्मस्वरूप या संपूर्ण संसार के स्वरूप में करता है यह सब एक ही वस्तु है एक ही वस्तु भिन्न भिन्न भिन भावों से दृष्टिगोचर हो रही है माया के विभिन्न शीशों के भीतर से दिखाई दे रही है विभिन्न मनों से दिखाई दे रही है और पृथक पृथक मनों से दिखाई देने के कारण ही यह सब विभिन्नता है केवल इतना ही नहीं उनमें से एक भाव दूसरे में ले जाता है विज्ञान और सामान्य ज्ञान में क्या भेद है रास्ते पर जब कभी कोई असाधारण घटना घट गट जाती है तो पथिकों में से किसी से उसका कारण पूछो दस आदमियों में से कम से कम नौ आदमी कहेंगे यह घटना भूतों की करामात है वे बाहर सदा भूत प्रेतों के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि अज्ञान का स्वभाव ही है कार्य के बाहर कारण की खोज करना एक पत्थर गिरने पर अज्ञ कहता है भूत या शैतान का फेंका हुआ पत्थर है परंतु वैज्ञानिक कहता है वह प्रकृति का नियम या गुरुत्वाकर्षण है विज्ञान और धर्म में सर्वत्र कौन सा विरोध है प्रचलित धर्म जितने हैं सभी बहिरागत व्याख्या द्वारा आच्छन्न है सूर्य के अधिष्ठाता देवता चंद्र के अधिष्ठाता देवता इस तरह के अनंत देवता हैं और जितनी घटनाएँ हो रही हैं सब कोई न कोई देवता या भूत ही कर रहा है इसका सारांश यही है कि किसी विषय के कारण ही खोज उसके बाहर की जाती है और विज्ञान का अर्थ यह है कि किसी वस्तु के कारण की व्याख्या उसी प्रकृति से की जाती है धीरे धीरे विज्ञान जो जो प्रगति कर रहा है त्यों त्यों वह प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या भूत प्रेतों और देवदूतों के हाथ से छीनता जा रहा है और चूंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वैतवाद इसकी साधना कर चुका है इसलिए यही सबसे अधिक विज्ञान सम्मत धर्म है इस जगत को विश्व के बाहर के किसी ईश्वर ने नहीं बनाया संसार के बाहर के किसी प्रतिभा ने इसकी सृष्टि नहीं की यह आप ही आप सृष्ट हो रहा है आप ही आप उसकी अभिव्यक्ति हो रही है आप ही आप उसका प्रलय हो रहा है एक ही अनंत सत्ता ब्रह्म है तत्व मसीह ए श्वेद के तो तुम वही हो इस तरह तुम देख रहे हो यही एकमात्र यही वैज्ञानिक धर्म बन सकता है कोई दूसरा नहीं और इस अर्ध शिक्षित वर्तमान भारत में आजकल प्रतिदिन विज्ञान की जो बकवाद चल रही है प्रतिदिन मैं जिस युक्तिवाद और विचारशीलता की दुहाई सुन रहा हूँ उससे मुझे आशा है तुम्हारे समस्त संप्रदाय अद्वैतवादी होंगे और बुद्ध के शब्दों में भोजन हिताय भोजन सुखाय संसार में इस अद्वैत बात का प्रचार करने का साहस करोगे यदि तुम ऐसा न कर सको तो मैं तुम्हें डरपोक समझूँगा यदि तुमने अपनी कायरता दूर नहीं की यदि अपने भय को तुमने बहाना बना लिया तो दूसरे को भी वैसी ही स्वाधीनता दो बेचारे मूर्तिपूजक को बिल्कुल उड़ा देने की चेष्टा न करो उसे शैतान मत कहो जो तुम्हारे साथ पूर्णतः सहमत न हो उसी के पास अपना मत प्रचार करने के लिए न जाओ पहले यह समझो कि तुम खुद कायर हो और यदि तुम्हें समाज का भय है यदि तुम्हें अपने ही प्राचीन अंधविश्वासों का इतना भय है तो यह भी सोच लो कि जो लोग अज्ञ हैं उन्हें अपने अंधविश्वासों का और कितना अधिक भय और बंधन होगा अद्वैतवादियों की यही बात है दूसरों पर दया करो परमात्मा करे कल ही संपूर्ण संसार केवल मत में ही नहीं अनुभूति के संबंध में भी अद्वैतवादी हो जाए परंतु यदि वैसा नहीं हो सकता तो हमको जो अच्छा करते बने वही करना चाहिए अज्ञजनों का हाथ पकड़कर, उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें धीरे धीरे आगे ले चलो जितना वे आगे बढ़ सकते हैं और समझो कि भारत में सभी धर्मों का विकास क्रमोन्नति के नियमानुसार धीरे धीरे हुआ है बात ऐसी नहीं कि बुरे से भला हो रहा है बल्कि भले से और भी भला हो रहा है अद्वैतवाद के नैतिक संबंधों के विषय में कुछ और कहना आवश्यक है हमारे लड़के आजकल निसंकोच कहा करते हैं यह उन लोगों ने किसी से सुना होगा परमात्मा जाने किससे कि अद्वैतवाद से लोग दुराचारी हो जाते हैं क्योंकि अद्वैतवाद सिखलाता है कि हम सब एक हैं सभी ईश्वर हैं, अतः हमें सब सदाचार अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं इस बात के उत्तर में पहले तो यहाँ कहना है कि यह युक्ति पशु प्रकृति मनुष्य के मुख में शोभा देती है काशाघात के बिना जिसके दमन करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है यदि तुम ऐसे ही हो तो इस तरह कशाघात द्वारा शासित करने योग्य मनुष्य कहलाने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना कदाचित तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कसाघात बंद होते ही तुम लोग असुर हो जाओगे यदि ऐसा ही हो तो इसी समय तुम्हारा अंत कर देना उचित होगा तुम्हारे लिए दूसरा उपाय और कोई नहीं इस तरह तो सदा ही तुम्हें कोड़े और डंडे के भय से चलना होगा और तुम्हारे उद्धार तथा निस्तार का रास्ता अब नहीं रह गया दूसरे अद्वैतवाद केवल अद्वैतवाद से ही नैतिकता की व्याख्या हो सकती है हर एक धर्म यही प्रचार कर रहा है कि सब नैतिक तत्वों का सार दूसरों के हित साधना ही है पर क्यों हम दूसरों का हित करें सब धर्म उपदेश देते हैं निस्वार्थ होना चाहिए पर क्यों हमें निस्वार्थ होना चाहिए कोई देवता ऐसा कह गए हैं वे देवता मेरे लिए मान्य नहीं है शास्त्रों ने ऐसा कहा है शास्त्र कहते रहें क्यों हम उसे मानें शास्त्र यदि ऐसा कहते हैं तो मेरे लिए उनका क्या महत्व है संसार के अधिकांश आदमियों की यही नीति है कि वे अपना ही भला देखते हैं हर एक व्यक्ति अपना अपना हित साधन करें कोई न कोई सबके पीछे रहेगा अतः किस कारण मैं नैतिक बनूँ जब तक गीता में वर्णित इस सत्य को न जानोगे तब तक तुम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते जो महात्मा अपनी आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है और आत्मा में सब भूतों को अवस्थित देखता है वह इस तरह ईश्वर को सर्वत्र संभव से अवस्थित देखता हुआ आत्मा द्वारा आत्मा की ही हिंसा नहीं करता सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतान चात्मनि सम पश्य संवर्थितरम न ही नात्मनात्म तथो या परां गतिम